की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है भीष्म साहनी की कहानी फैसला उन दिनों हीरा और मैं अक्सर शाम को घूमने जाया करते थे शहर की गलियां लांग कर हम शहर के बाहर खेतों की ओर निकल जाते थे हीरा लाल को बातें करने का शौक था और मुझे उसकी बातें सुनने का वह बातें करता तो लगता जैसे जिंदगी बोल रही है उसके किस्से कहानियों का अपना फलसफाना रंग होता लगता जो कुछ किताबों में पढ़ा है सब गलत है व्यवहार की दुनिया का रास्ता ही दूसरा है हीरा मुझसे उम्र में बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन उसने दुनिया देखी है वह बड़ा अनुभवी और पैनी नजर का आदमी है उस रोज हम गलियां लांग चुके थे और बाग, बाग की लंबी दीवार पार कर ही रहे थे जब हीरा को अपने परिचय का एक आदमी मिल गया हीरा उससे बगल गिर हुआ बड़े तपाक से, से उससे, उससे बतियाने लगा मानो बहुत दिनों बाद मिल रहा हो। फिर मुझे संबोधन करके बोला आओ मैं तुम्हारा परिचय कराऊं, यह शुक्ला जी है और गदगद आवाज में कहने लगा इस शहर में चिराग लेकर भी ढूंढते रह जाओगे तब भी इनके जैसा नेक आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा शुक्ला जी के चेहरे पर विनम्रता वश हल्की सी लाली दौड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़े और एक धीमी सी झेंप भरी मुस्कान उनके होठों पर कांपने लगी। इतना नेक सिरत आदमी ढूंढे भी नहीं मिलेगा जिस ईमानदारी से इन्होंने जिंदगी बिताई है मैं तुम्हें क्या बताऊ यह चाहते तो महल खड़े कर लेते लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते शुक्ला जी और ज्यादा छिपने लगे तभी मेरी नजर उनके कपड़ों पर गई उनका लिबास सचमुच बहुत, बहुत सादा, सादा था सस्ते से जूते घर का धुला पाजामा लंबा बंद गले का कोट और खिचड़ी नीचे मैं उन्हें हेड क्लर्क ऐसी ज्यादा का दर्जा नहीं दे सकता था जितनी देर उन्होंने सरकारी नौकरी की अपना हाथ हमेशा साफ रखा हम दोनों एक साथ ही नौकरी करने लगे थे यहाँ पढ़ाई के फौरन ही बाद कंपटीशन में बैठे थे और कामयाब हो गए थे और जल्दी ही मजिस्ट्रेट बनकर फिरोजपुर में नियुक्त हुए थे मैं भी उन दिनों वहीं पर था मैं प्रभावित होने लगा शुक्ला जी अभी लजाते हुए हाथ जोड़े खड़े थे और अपनी तारीफ सुनकर सिकुड़ते जा रहे थे इतनी सी बात तो मुझे भी घटकी कि साधारण कुर्ता पाजामा पहनने वाले लोग आम तौर पर मजिस्ट्रेट या जज नहीं होते जज होता तो कोर्ट पतलून होती दो तीन अर्दली आसपास घूमते नजर आते कुर्ता पाजामा में भी तभी कोई न्यायाधीश हो सकता है इस झेप विनम्रता प्रशंसा में ही यह बात रह गई कि शुक्ला जी अब कहाँ रहते हैं क्या रिटायर हो गए हैं या अभी भी सरकारी नौकरी करते हैं और उनका कुशल छेप पूछकर कर हम लोग आगे बढ़ गए ईमानदार आदमी क्यों इतना ढीला ढाला होता है क्यों सकुचाता झेपता रहता है यह बात कभी भी मेरी समझ में नहीं आई शायद इसलिए कि यह दुनिया पैसे की है जेब में पैसा हो तो आत्मसम्मान की भावना भी आ जाती है पर अगर जूते सस्ते हो और पाजामा घर का धुला हो तो दामन में ईमानदारी भरी रहने पर भी आदमी झेपता सबुचाता ही रहता है शुक्ला जी ने धन कमाया होता भले ही बेईमानी से कमाया होता तो, तो उनका तो, चेहरा दमकता।, दमकता हाथ में अंगूठी दमकती, दमकती कपड़े धम धम करते जूते चमचमाते बात, बात, बात करने के ढंग से ही रौब झलकता खैर, हम चल दिए बाग की दीवार पीछे छूट गई। हमने पुल पार किया और शीघ्र ही प्रकृति के विशाल आंगन में पहुंच गए सामने हरे भरे खेत थे और दूर नीलिमा की झीनी चादर ओढ़े छोटी छोटी, छोटी पहाड़िया खड़ी थी हमारी, हमारी लंबी सैर शुरू हो गई थी इस, इस माहौल में, में हीरा की लाग बातों में अपने आप, आप ही दार्शनिकता का पुट आ जाता है एक प्रकार की तटस्थता कुछ कुछ, -कुछ वैराग्य सा मानो प्रकृति की विराट पृष्ठभूमि के आगे मानव जीवन के व्यवहार को देख रहा हो थोड़ी देर तक तो हम चुपचाप चलते रहे फिर हीरा ने अपनी बांह मेरी बांह में डाल दी और धीमे से हसने लगा सरकारी नौकरी का असूल ईमानदारी नहीं है दफ्तर की फाइल है सरकारी अफसर को दफ्तर की फाइल के मुताबिक चलना चाहिए हीरा मानो अपने आप से ही बातें कर रहा था वह कहता गया इस बात की उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है कौन क्या कहता है बस यह देखना चाहिए कि फाइल क्या, क्या कहती है ये तुम क्या, क्या कह रहे हो मुझे हीरालाल का तर्क बड़ा अटपटा लगा हर सरकारी अफसर का फर्ज है कि वह सच की जांच करे फाइल में अंटस भी लिखा रह सकता है ना ना, ना ना फाइल का सच ही उसके लिए एकमात्र सच है उसी के अनुसार सरकारी अफसर को चलना चाहिए न एक इंच इधर, ना एक इंच उधर उसे यह जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है ये उसका काम नहीं है भले ही बेगुना पिसते रहे मेरा प्रश्न सुनकर हीरालाल ने कोई जवाब नहीं दिया इसके विपरीत मुझे इन्हीं शुक्ला जी का किस्सा सुनाने लगा शायद इन्ही के बारे में सोचते हुए उसने यहाँ टिप्पणी की थी जब यह आदमी जज होकर फिरोजपुर में आया तो मैं वहीं पर रहता था यहाँ उसकी पहली नौकरी थी यह आदमी सचमुच इतना नेक मेहनती और ईमानदार था कि तुम्हें क्या बताऊं? सारा वक्त इसे इस बात की चिंता लगी रहती थी कि इसके हाथ से किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए फैसला सुनाने से पहले इससे भी पूछता उससे भी पूछता कि असलियत क्या है दोष किसका है गुनहगार कौन है मुलजिम तो मीठी नींद सो रहा होता और जज की नींद हराम हो जाती थी अगर मैं भूल नहीं करता तो अपनी माँ को इसने वचन भी दिया था कि वह किसी बेगुनाह को सजा नहीं देगा ऐसी ही कोई बात उसने मुझे सुनाई भी थी छोटी उम्र में सभी लोग आदर्शवादी होते हैं। वह जमाना भी आदर्शवाद का ही था मैंने जोड़ा पर हीरालाल कहे जा रहा था आधी आधी रात तक यह मिजले पड़ता और मेज ऐसी चिपटा रहता उसे यही डर खाए जा रहा था कि उससे कहीं भूल न हो जाए एक एक केस को बड़े ध्यान से जांचा करता था फिर यूँ हाथ झटक कर और सिर टेढ़ा करके मानो इस दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है इसका अंदाज लगा पाना कभी संभव ही न हो हीरालाल कहने लगा उन्ही दिनों फिरोजपुर के नजदीक एक कस्बे में एक, एक वारदात हो गई और केस, केस जिला जील कचहरी में आया, आया। मामूली सा, सा केस था कस्बे में रात के, के वक्त किसी राह जाते, जाते, जाते मुसाफिर को पीट दिया गया था और उसकी टांगे तोड़ दी गई थी पुलिस ने कुछ शाजनी हिरासत में ले लिए थे और मुकदमा इन्हें शुक्ला जी की कचहरी में पेश हुआ था आज भी वह सारी घटना मेरी आंखों के सामने आ गई है अब जिन लोगों को हिरासत में ले लिया गया था उनमें इलाके का जेलदार और उसका जवान बेटा भी शामिल थे पुलिस की रिपोर्ट थी कि जेलदार ने अपने लठैत भेजकर उस राहगीर को पिटवाया है जेलदार खुद भी पिटने वालों में शामिल था साथ में उसका जवान बेटा और कुछ अन्य भी थे। मामला वहाँ रफा दफा हो जाता अगर उस राहगीर की टांग न टूटी होती मामूली मारपीट की तो पुलिस परवाह नहीं करती लेकिन इस मामले को तो पुलिस नजरअंदाज नहीं कर सकती थी खैर गवाह पेश हुए पुलिस ने भी मामले की तहकीकात की और पता यही चला कि जेलदार ने उस आदमी को पिटवाया है और पिटने वाले राहगीर को अध समझकर छोड़ गए थे तीन महीने तक केस चलता रहा हीरा कहने लगा केस में कोई उलझन कोई पेचीदगी नहीं थी पर हमारे शुक्ल जी को चैन कहा इधर जेलदार के हिरासत में लिए जाने पर हालांकि बाद में उसे जमानत आरोप छोड़ दिया गया था कस्बे भर में तहलका सा मच गया था जैलदार को तो तुम जानते हो ना, जैलदार का काम माल गुजारी उगाहना होता है और गांव में उसकी बड़ी हैसियत होती है यूं वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता खैर तो जब फैसला सुनाने की तारीख नजदीक आई तो शुक्ला जी की नींद हराम कहीं गलत आदमी को सजा न मिल जाए कहीं कोई बेगुनाह मारा न जाए उधर पुलिस, पुलिस तहकीकात करती रही इधर शुक्ला जी ने अपनी प्राइवेट तहकीकात शुरू कर इससे पूछ उससे पूछ जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उससे एक दिन पहले शाम को यह सज्जन उस कस्बे में जा पहुँचे और वहाँ के तहसीलदार से जा मिले। यहाँ उनकी पुरानी जान पहचान का था उन्होंने उससे भी पूछा की भाई बताओ अंदर की बात क्या है तुम तो कस्बे के अंदर रहते हो तुमसे तो कुछ छिपा नहीं रहता है अब जब तहसीलदार ने देखा कि जिला कचहरी का जज चलकर उसके घर आया है और जज का बड़ा रुतबा होता है उसने अंदर की सही सही बात शुक्ला जी को बता दी। शुक्ला जी को पता चल गया कि सारी कारस्थानी कस्बे के थानेदार की है यह उसी की शरारत है उसकी कोई पुरानी अदावत जेलदार के साथ थी और वह जेलदार से बदला लेना चाहता था एक दिन कुछ लोगों को भिजवा कर एक राह जाते मुसाफिर को उसने पिटवा दिया उसकी टांग तोड़वा दी और जेलदार को और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया फिर एक के बाद एक झूठी गवाही अब कस्बे के थानेदार की मुखालफत कौन करे किसकी हिम्मत तहसीलदार ने शुक्ला जी ऐसी कहा कि मैं कुछ कि मैं और तो नहीं जानता पर, पर इतना जरूर जानता हूँ कि जेलदार बेगुनाह है दो उसका दो इस पिटाई से दूर दूर, दूर, तक दूर तक कोई वास्ता, वास्ता नहीं है वहाँ से लौट कर शुक्ला दो तो एक, एक और जगह, जगह भी गया जहाँ गया वहाँ पर उसने जेलदार की तारीफें ही सुनी जब शुक्ला जी को यकीन हो गया कि मुकदमा सचमुच झूठा है तो उसने घर लौटकर अपना पहला फैसला फौरन बदल दिया और दूसरे दिन अदालत में अपना नया फैसला सुना दिया और जैलदार को बिना शर्त रिहा कर दिया उसी दिन वह मुझे क्लब में मिला वह सचमुच बड़ा खुश था उसे बहुत दिनों बाद चैन नसीब हुआ था बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि वह अन्याय करते, करते करते बच गया वरना उससे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी यह तो, अचानक, तो अचानक ही मुझे सूझ गया और मैं, मैं तहसीलदार से मिलने चला गया वरना मैंने तो, मैंने तो अपना मैंने फैसला लिख भी डाला था हीरा की बात सुनकर मैं सचमुच प्रभावित हुआ अब मेरी नजरों में शुक्ला सस्ते जूतों और मैले कपड़ों में एक ईमानदार इंसान ही नहीं था बल्कि एक गुर्दे वाला जिंदा दिल और जीवट व्यक्ति था उसे बाग की दीवार के पास खड़ा देखकर जो अनुकम्पा सी मेरे दिल में उठी थी वह जाती रही और मेरा दिल उसके प्रति श्रद्धा से भर उठा हमें सचमुच ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो मामले की तय तह जाए और निर्दोष को आज तक न आने दें। खेतों की मेड़ों के साथ साथ चलते हुए हम बहुत दूर निकल गए थे वास्तव में उस सफेद बुद्ध तक जा पहुँचे थे जहाँ से हम अक्सर दूसरे रास्ते से मुड़ने लगते फिर जानते हो क्या हुआ हीरा ने बड़ी आत्मीयता से कहा कुछ भी हुआ हो हीरा मेरे लिए इतना ही काफी है कि यह आदमी जीवट वाला है और ईमानदार है अपने का पक्का सुनो सुनो एक असूल जमीर का होता है और दूसरा फाइल है हीरालाल ने दानिश मंदू की तरह सिर हिलाया और बोला आगे सुनो फैसला सुनाने की देर थी कि थानेदार तो तो तड़प उठा उसे तो जैसे सांप ने डस लिया हो चला था जेलदार को नीचा दिखाने उल्टा सारे कस्बे में लोग उसकी लानत मलामत करने लगे चारों ओर थूथू होने लगी उसे तो उल्टे लेने के देने पड़ गए थे पर वह भी पक्का घाक था उसने आओ देखा न ताओ, सीधा डिप्टी कमिश्नर के पास जा पहुंचा, जहां डिप्टी कमिश्नर जिले का हाकिम होता है वहां थानेदार अपने कस्बे का हाकिम होता है डिप्टी कमिश्नर से मिलते ही उसने हाथ बांध लिए कि हुजूर मेरी इस इलाके से तब्दीली कर दी जाए डिप्टी कमिश्नर ने कारण पूछा तो बोला, तो बोला हुजूर, इस, इस इलाके, इलाके को काबू में रखना बड़ा, बड़ा, बड़ा मुश्किल काम है यहाँ चोर डकैद बहुत हैं, है। बड़ी, बड़ी मुश्किल, मुश्किल से काबू में रखे हुए मगर हुजूर, जहाँ जिले का जज ही रिश्वत लेकर शरारती लोगों को रिहा करने लगे वहाँ मेरी कौन सुनेगा कस्बे का निजाम चौपट हो जाएगा और उसने अपने ढंग ऐसी सारा किस्सा सुनाया डिप्टी कमिश्नर सुनता रहा उसके लिए यह पता लगाना कौन सा मुश्किल काम है कि किसी अफसर ने रिश्वत ली है या नहीं ली है कब ली है और किससे ली है थानेदार ने साथ में यह भी जोड़ दिया कि फैसला सुनाने के एक दिन पहले जज साहब हमारे कस्बे में भी तशरीफ लाए थे डिप्टी कमिश्नर ने बड़े सोच विचार कर कहा कि अच्छी बात है हम मिसल देखेंगे तुम मुकदमे की फाइल मेरे पास भिजवा दो थानेदार की पाछे खेल वह चाचा ही यही था उसने झट से फिर हाथ बांध लिए हुजूर एक और अर्ज है मिसल पढ़ने के बाद अगर आप मुनासिब समझें तो इस मुकदमे की हाई कोर्ट में अपील करने की इजाज़त दी जाए आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी डिप्टी कमिश्नर ने मुकदमे की मिसल मंगवा ली शुरू से आखिर तक वह मुकदमे के कागजात देख गया सभी गवाहियां देख गया एक एक कानूनी नुकता देख गया और उसने पाया कि सचमुच फैसला बदला गया है कागजों के मुताबिक तो जेलदार मुजरिम निकलता था पढ़ने, पढ़ने के बाद उसे थानेदार की यह मांग जायज लगी की हाईकोर्ट में अपील दायर करने की इजाज़त दी जाए चुनाच उसने इजाजत दे दी फिर क्या शक्ति गुंजाइश नहीं रही डिप्टी कमिश्नर को भी शुक्ला की ईमानदारी पर संदेह होने लगा कहते कहते हीरालाल चुप हो गया धूप कप की ढल चुकी थी और चारों ओर शाम के औसाद साहब उतरने लगे थे हम देर तक चुपचाप चलते रहे मुझे लगा मानो हीरा इस घटना के बारे में न सोचकर किसी दूसरी ही बात के बारे में सोचने लगा है ऐसे चलती है व्यवहार की दुनिया वह कहने लगा मामला हाई कोर्ट में पेश हुआ और हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को रद्द कर दिया जेलदार को फिर से पकड़ लिया गया और उसे तीन साल की कड़ी कैद की सजा मिल गई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शुक्ला पर लापरवाही का दोष लगाया और उसकी न्यायप्रियता पर संदेह भी प्रकट किया इस एक मुकदमे से ही शुक्ला का दिल टूट गया उसका मन, उसका मन ऐसा खट्टा हुआ कि उसने जिले से तब्दीली करवाने की दरख्वास्त दे दी और सच मानो उस एक, एक फैसले के कारण ही वह जिले भर में बदनाम भी होने लगा सभी कहने लगे रिश्वत लेता है बस इसके बाद पाँच छह साल तक वह उसी महकमे में घिसटता रहा इसका प्रमोशन रुका रहा इसीलिए कहते हैं कि सरकारी अफसर को फाइल का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए जो फाइल कहे वही सच है बाकी सब झूठ है अंधेरा घिर आया था और हम अंधेरे में ही धीमे धीमे शहर की ओर लौटने लगे थे मैं समझ सकता हूँ कि शुक्ला के दिल पर क्या बीती होगी और वह कितना हद बुद्धि और परेशान रहा होगा वह जो न्याय प्रियता का वचन अपनी मां को देकर आया था फिर, फिर फिर क्या हुआ जजी छोड़कर शुक्ला जी कहाँ गए अध्यापक बन गए और क्या एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगा सिद्धांतों और आदर्शों की दुनिया में ही एक ईमानदार आदमी इतमान से रह सकता है बड़ा कामयाब अध्यापक बना ईमानदारी का दामन इसने अभी भी नहीं छोड़ा है इसने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। बढ़िया से बढ़िया किताबें लिखता है पर व्यवहार की दुनिया से दूर बहुत दूर अभी आप सुन रहे थे विष्म साहनी की कहानी फैसला वाचक स्वर भारती भारतीबल